दूर यो वै वेद प्रहिनोति तस्मै तं दें आत्मबुद्धि प्रकाश मम क्षुर वै शहम प्रपदे अखंडमंडलाकारगुरव नम येन तस्मै शकया चक्षून्मील तस्म श्रीगुरव नम केवलं परमशुखदानमूर्तित गगन सदशं तत्वशादिल्यं एकं नि विमलमचल शर्वी साक्षिभूत भावातीतगुनर सद्गुं तंग तं सहनाव सह नौन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्तु मां विषा वह ओम शांति शांति शांति हरी ओम कल हम लोगों ने कठोपनिषद के संबंध में प्रारंभिक कुछ बातें चर्चा की थी और नचिकेता यमराज का जो संवाद है इस संवाद के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया गया है तो आज मैं जहा से प्रारंभ करूंगा वह है यम में नचिकेता सीधा पहुंच गए सीधा पहुंच गए वहाँ <laughs> पहुंच गए हैं तीन दिनों तक भूखे प्यासे वहां थे प्रतीक्षा कर रहे थे यमराज की आने की यमराज जी आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि एक ब्राह्मण बालक अतिथि के रूप में तीन दिनों तक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है तो गृहस्थ के यहां कोई अतिथि आ जाए और विशेषकर ब्राह्मण अतिथि आ जाए तो गृहस्थ का विशेष कर्तव्य हो जाता है उनका आदर सत्कार करने की लेकिन जमराज तो थे नहीं इसलिए आदर सत्कार नहीं हुआ तीन दिनों तक अनादर हो गया इसीलिए अपराध हो गया गृहस्थ का अकल्याण तो यहां पर मनो मानो श्रुति यमराज को याद दिलाती है कि तुमने ब्राह्मण अतिथि का अनादर किया यह तुम्हारा अपराध है तुम्हारा महाअकल्याण होगा इससे तो इसी मंत्र से वैश्वादरह प्रविशति अतिथि ब्राह्मण गृह तस्तांग शांति कुरंती हर वैवस्वत उदगम श्रुति कहती है कि जब कोई ब्राह्मण अतिथि घर में आते हैं तो अग्नि देविता की तरह जो अग्नि देवता की तरह आते हैं तो अग्नि देव को शांत करना चाहिए यदि शांत नहीं करेंगे तो अग्नि देव सब कुछ जला करके खाक कर देगी तो शांत करना चाहिए तत्व शांति कुरंती कैसे करेंगे हरा वैव हे यमराज तुम पानी वगैरह ले आओ और इस अग्नि देवता शांति करो पानी वगैरह मन जो कुछ भी देना है आदर सत्कार के लिए भोजन पानी सब कुछ दे करके उनका सम्मान करके उस अग्नि को शांत करना है नहीं तो सब कुछ जला करके खा कर देगा यहाँ वैश्वान कहा गया है अतिथि को क्यों कहा गया है इसको भी स्पष्ट करते हुए अगले मंत्र में श्रुति कहती है आशा प्रतीक्षे संगतंग सुनता इष्टापूर्ते पुत्र पशुस सर्वान एतद्रृंक्ते पुरुष अल्प मेध सह य अनशन वसती ब्राह्मणों जिस गृहस्थ के घर में ब्राह्मण अतिथि आए हैं उसका आदर सत्कार नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या होगा उसी के बारे में यहां वर्णन है आशा प्रतीक्षे आशा और प्रतीक्षा आशा प्रतीक्षा है क्या यहाँ भगवान शंकराचार्य की व्याख्या में बताते हैं हम जो कुछ भी ज्ञात और अज्ञात वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति है आशा प्रतीक्षा आशा और प्रतीक्षा ऐसी सिनोनिम्स है एक ही जैसा है आशा करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं प्राप्ति की लेकिन इसका भेद बतलाने के लिए उन्होंने कहा है कि जो ज्ञात वस्तु है जैसे सांसारिक वस्तु है तो ज्ञात है पुत्र पशु मित्र धन संपत्ति इसके बारे में तो जानकारी है तो ज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति लेकिन स्वर्ग आदि की प्राप्ति जब करते हैं स्वर्ग के बारे में तो मालूम रहे नहीं तो अज्ञात है अनोन तो जो हम लोग ज्ञात वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं और अज्ञात वस्तु प्राप्त करना चाहिए दोनों सुख के साधन है तो ये दोनों इनकी जो प्राप्ति होने वाली है वो वा नहीं होगी यदि अनादर हो गया अतिथि का कर्म भी करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी इसलिए आशा प्रत्यक्ष एक है और संगतंग जो वस्तु तो प्राप्त भी है आपके साथ है उससे भी आपको सुख नहीं मिलेगा जो तो प्राप्त नहीं है वो तो होगा ही नहीं प्राप्त लेकिन जो प्राप्त पहले से है उससे भी सुख नहीं मिलेगा आपका एंटी हो जाएगा आपको दुख देने वाला हो जाएगा जिससे सुख की आशा करते हैं जो साधन सुख के साधन आपके पास हैं सुख की आशा करते हैं सुख नहीं मिलेगा आपको दुख देने लगेगा तो विपरीत हो जाएगा तो संगतंग मने प्राप्त वस्तु उससे मिलने वाला जो सुख है वह नहीं मिलेगा सुनृतांग चुनृतांक मतलब होता है अच्छी वाणी कोई आपसे अच्छी वाणी बोले मधुर वाणी बोले अच्छे तरह संबोधन करे तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं सुख मिलता है अच्छा लगता है लेकिन यदि कोई कर्कश वाणी बोले अच्छी वाणी नहीं बोले तो दुख लगता है तो जो लोग आपसे अच्छी वाणी बोलते थे अच्छा व्यवहार करते थे वो लोग भी विपरीत हो जाएंगे अच्छी वाणी नहीं बोलेंगे <laughs> तो सूनृतांग जो है मीठी बातें यह भी आपसे नहीं करेंगे इसका मतलब है सब कुछ प्रतिकूल हो जाएगा यदि अतिथि का अनादर हुआ तो सुनतांग इष्टापूर्ते इष्टापूर्ति का मतलब होता है इष्टअपूर्त हम कुछ परोपकार का कार्य करते हैं जैसे पानी पिलाते हैं गर्मी में किसी को कुआं का खनन करवा देते हैं तालाब का खनन करवा देते हैं वृक्ष लगा देते हैं परोपकार का कोई भी कार्य होता है यह पूर्त है इष्ट है यज्ञ साधन तो लोकोपकार कार्य लोकोपकार जो हम लोग कार्य करते हैं उससे और यज्ञ से मिलने वाला जो सुख है उसको इष्टापूर्त करते हैं वो अभी नहीं प्राप्त होगा और बोलते हैं पुत्र पशु पुत्र और पशुधन से जो प्राप्त होने वाला सुख है वो अभी नहीं प्राप्त होगा माने सारे सुख चले जाएंगे यदि अतिथि का अनादर हुआ इसीलिए अतिथि आए तो उनका आदर करना है सम्मान करना है सत्कार करना है अग्नि देवता को शांत करना है अब क्या होगा उससे लाभ क्या होगा इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा इसी पर कंसंट्रेट करना है लेकिन अतिथि सत्कार की महिमा क्यों करना चाहिए यहाँ पर बताया गया है तो यमराज जी आते हैं देखते है कि अतिथि तो तीन दिनों से भूखे पड़े है यहाँ पर तो उनका सत्कार करना चाहिए और तीन दिनों तक तो भूखे रहने के कारण उसका प्रश्न कैसे होगा तो तीन बर प्रदान करते हैं बोलते हैं तीसरो रात्रि यद अवत्सी गृह में अन्शन ब्रह्म अतिथि नमस्यः नमस्ते ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु तस्मात प्रति वरान वृणीश बोलते हैं तीन रात आपने हमारे यहाँ बिना खाए पिए रहा अनस्नन अनस्नन मने बिना खाए हुए हे ब्राह्मण अतिथि आप तीन रात्रि तक यहाँ पर मेरे घर पर बिना खाए पिए रहे हैं आप नमस् हैं प्रणाम योग्य हैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ नमस्ते अस्तु ब्राह्मण स्वस्थ में अस्तु लेकिन आपके तीन दिनों तक नहीं खाने के कारण जो मेरा अकल्याण होने वाला है वह अकल्याण न हो स्वस्ति में अस्तु मेरा कल्याण हो कल्याण की कामना करते हैं उसकी प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि मैंने जो अपराध किया उसके प्रति, प्रतिकार स्वरूप प्रायश्चित स्वरूप तस्मात प्रतित्रिन त्रीन वरान वृणिश्वर इसीलिए प्रत्येक एक एक दिन के लिए एक एक वर मैंने तीन दिन के लिए तीन वर आप मांग लीजिए मुझसे जिससे मेरे अपराध का प्रैश्चित हो जाए मेरा अकल्याण नहीं हो मेरा कल्याण हो तो तीन वर मांगने की प्रार्थना यमराज करते हैं नचिकेता से अब एक एक वर मांगेंगे नचिकेता मैंने कल कहा था तीन वर पहला वर जो अपने पिता के लिए मांगते हैं दूसरा सर्वसाधारण लोगों के लिए जो स्वर्ग सुख पाना चाहते हैं और तीसरा आत्मज्ञान तो पहला वर के रूप में मांगते हैं शांत संकल्प सुमना यथा सियाद वीत मनु गौतमो माँ भिमृत्यो त्वत् माभिवदेत प्रतीत प्रथमं प्रथम वरंग्रण यह मेरा पहला वर है जो आपसे मांगता हूँ क्या है शांत संकल्प मेरे पिता शां, शांत संकल्प हो जाएं सांग शांत संकल्प मने इसका चित्त शांत हो संकल्प कहा करते हैं मन में करते हैं हम लोग तो यहाँ शांत है संकल्प माना शांत चित्त जिसका मन शांत हो अभी उद्दालक ऋषि यज्ञ कर रहे थे उसमें बूढ़ी गाय दान दे रहे थे तो एक तो अपराध वहां हो गया उनका बूढ़ी गायों को दान में नहीं देना चाहिए यज्ञ के नियम का उल्लंघन हुआ और फिर उन्होंने क्रोध में आकर के नचिकेता को कहा तुम जमराज को तुम्हें देता हो तो क्रोध आ गया उनके अंदर यज्ञ के समय कभी भी क्रोध नहीं करना है शांत मन से यज्ञ करना है तभी यज्ञ सफल होता है अशांत मन से कभी यज्ञ नहीं किया जाता है अभी राम लक्ष्मण को मांगने के लिए ऋषि विश्वामित्र आते हैं कहा दशरथ जी के पास कि राम लक्ष्मण को दीजिए क्यों राक्षस लोग यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं इसीलिए रक्षा के लिए आप राम लक्ष्मण को दीजिए दशरथ जी प्रश्न करते हैं कि राक्षस लोग आपके यज्ञ में विघ्न उपस्थित करते हैं तो उस राक्षस को तो आप खुद ही मार सकते हैं फिर मेरा पुत्र लेने क्यों आ गए राम लक्ष्मण को क्यों चाहिए आप खुद राक्षसों को मार दीजिए तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने यज्ञ करने का संकल्प किया है और जब यज्ञ करने का संकल्प किया है तो क्रोध नहीं कर सकता यदि क्रोध करूं मारने के लिए तो क्रोध करना पड़ेगा यदि क्रोध कर दू तो मेरा यज्ञ सफल नहीं होगा इसीलिए मैं राम लक्ष्मण को ले जाना चाहता तो यज्ञ करने वाले व्यक्ति को कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो व्रत हो पूजा हो आप कर रहे हैं और उसमें शांत मन से करेंगे क्रोध भी अंदर में रहेगा तो वह सफल नहीं होगा इसीलिए सब कुछ शांत मन से करना है तो यहाँ जब भर मांग रहे हैं नचिकेता सब कुछ जानते हैं कि मेरा मेरे पिताजी का मन शांत है और एक अशांति का कारण है कि क्रोध में आकर के ही सही मैंने पुत्र को मृत्यु को दे दिया है तो पुत्र वो है पुत्र तो चला गया मृत्यु यमराज के यहां तो उसका भी दुख है और उस दुख के कारण भी अशांति है तो अशांत मन मेरे पिता का है वह मन शांत हो जाए इसकी प्रार्थना सबसे पहले करते हैं शांत संकल्प शांत संकल्प शांत चित्त हो जाए मेरे पिताजी और सुमना हो जाए सुमना का मतलब मन अच्छा हो जाए प्रसन्न चित्त प्रसन्न हो जाए उनके मन में जो खिन्नता है दुख है वह दूर होकर के मन प्रसन्न मन हो जाए सुमनात और तीसरा बोलते हैं यह सब कैसे होगा जब उनके अंदर जो क्रोध का भाव वगैरह सब जाएगा तभी इसलिए बीत तो मन्यू सात क्रोध रहित तो हो जाए मेरे प्रति जो क्रोध है वह क्रोध उनके अंदर से चला जाए तो इस तरह से नचिकेता सबसे पहले अपने पिता के लिए वर मांगते हैं जब वर मांगते हैं तो यमराज तथास्तु बोल देते हैं कि ठीक है ऐसा ही होगा क्या बोलते हैं यथा पुरस्कार भविता प्रतीत औदालक आरुणी मत प्रशिष्ट है सुखमरात्रि सहिता वीत मन्यु त्वांग दृश्यवान मृत्यु मुखात्रुक्तम जैसे पहले थे तुम्हारे पिता यथा पुरस्ता प्रतीत औदाला की आरुणी मत प्रशिष्ट तुम मेरे द्वारा तब जब तुम अपने पिता के घर पर भेजे जाओगे तो तुम वहां जाकर के देखोगे अब तुम्हारे पिता पहले की तरह ही शांत संकल्प है प्रसन्न चित्त है सुकम रात्रि सहिता वे रात में भी अभी तुम यहाँ चले आए हो कि जमराज के पास मेरा पुत्र चला गया इसलिए उनको नींद नहीं आ रही है वह नींद आएगी रात में भी शांत मन से सोएंगे अच्छी तरह गाड़ी नींद आएगी और वीतमन्यु हूँ सारे क्रोध समाप्त हो जाएंगे और त्वांग दृश्यवान मृत्यु मुखात प्रमुखम मृत्यु के मुख से तुमको लौटे हुए देख करके ये सारी बातें हो जाएंगे इसलिए चिंता मत करो वरदान दे देते हैं यह वरदान होने के बाद नचकेता दूसरा वर मांगता है दूसरा वर है अग्नि विद्या का जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है बोलते हैं स्वर्ग लोके भयं किंचन नास्ती न त्वंग न जरे आप उभे तीर्थवा अस्ना शो का आते गो मोदे स्वर्ग लोग बोलते हैं कि हे जमराज स्वर्ग लोक में भयं किंचन नास्ती कोई डर नहीं है न तत्रत्वं तुम भी वहां नहीं हो माने तुम्हारा भी वहां कुछ नहीं चलता है तुम्हारा भी अधिकार क्षेत्र नहीं है वहां ना ना तत्रत्वं त्वंग न जरया विभेती न वहां बुढ़ापा डर आदमी को सचाता है वहां बुढ़ा नहीं होता है कोई साथ साथ बोलते उभे तीर्तुआ अस्नाया पिपा से वहां भूख और प्यास से पार चले जाते हैं लोग यानी भूख और प्यास नहीं लगती है शुद्धा तृष्णा इसका जो दुख है वह दुख नहीं होता है वहां पर शोक आते गोम बोधते स्वर्ग लोग शोक रहित होकर जो लोग स्वर्ग में है वहाँ पर आनंद करते हैं, मोदते ते स्वर्ग लोके तो इस तरह का जो स्वर्ग लोक है इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन मुझे चाहिए सव अग्नि स्वर्गम अध्यय मृत्यो प्रभु ही तवंग्रद्धान आयम स्वर्ग लोकामृत तंग वजंते एक वरण सुसत्व अग्निं स्वर्गम वह स्वर्ग प्राप्ति की जो अग्नि है जो अग्नि का मतलब अग्नि विद्या है वह विद्या अध्यय मृत्यु हे यमराज आप उस विद्या को जानते हैं अध्ययसी माने जानते हैं आपको ज्ञात है वह विद्या ब्रूहित्व श्रद्धान आय महयम वह विद्या आप मुझे बताइए कि यहाँ बोलते हैं श्रद्धान श्रद्धाय युक्त मुझे बताइए मैं श्रद्धायुक्त हूं कोई भी विद्या जो श्रद्धा से रहित व्यक्ति हो उसे नहीं दी जा सकती है श्रुति यही बताने के लिए मानु नचिकेता के मुख से बुलवाती है नचिकेता कहता है कि मैं श्रद्धा युक्त हूं इसीलिए मुझे वह विद्या प्रदान कीजिए श्रद्धावान वन लभते ज्ञानम तत्पर है तो नचिकेता भी यहां बोलते हैं प्रभु ही आप अच्छी तरह बोलिए प्र उपसर्ग यहाँ है ब्रूही माने बोलिए और प्र माने प्रकृष्ट रूप अच्छी तरह मुझे वह विद्या बोलिए क्योंकि मैं श्रद्धा संपन्न हूं स्वर्ग लोग का अमृत तत्वों भजनते द्वितीय नरेण स्वर्ग लोक में जो रहते हैं उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति होती है अमृत तत्व दो प्रकार की है एक ब्रह्म प्राप्ति के बाद भी अमृत की प्राप्ति होती है और स्वर्ग प्राप्ति के बाद भी अमृत तत्व की प्राप्ति यहाँ अमृत तत्व का है सापेक्षिक रिलेटिव इंटरनल नहीं है टाइम बॉन्ड है यहाँ जो सुख मिलता है स्वर्ग में टाइम बॉन्ड है लेकिन फिर भी पृथ्वी के सुख की तुलना में बहुत अधिक है बहुत दिनों तक लास्टिंग है इसीलिए उसको भी अमृत तत्व के रूप में कहा गया है लेकिन जो अमृत तत्व है परमाप्त परमात्मा की प्राप्ति से आत्म उपलब्धि से होती है वह है इटर्नल इस तरह से नचिकेता दूसरा बर मांगते हैं और दूसरा बर देने के बाद यमराज जी तथा स्तूष्मिंग भी कह देते हैं यह बर भी प्रदान कर देते हैं क्या बोलते हैं प्रत्यमी यदु में निबोध स्वर्ग मग्निंग नचिकेत प्रजानन अनंत लोक अथो प्रतिष्ठां विद्धि विंग निहितंग गुहाय कि है नचिकेता तुमको प्रते ब्रवी तुमको अच्छी तरह ही बोलूंगा यहाँ भी प्र उपसर का प्रयोग यमराज भी बोलते हैं कि कुछ रख के नहीं बोलूंगा तुम श्रद्धायुक्त तो हो योग्य शिष्य हो इसीलिए तुमको मैं जो विद्या जानता हुआ पूरी तरह हंड्रेड परसेंट तुमको बोलूंगा इसलिए बोलते हैं प्रते ब्रवीमी प्रकृष्ट रूप से ही तुझे कहूंगा यद में जिसे तुम अच्छी तरह जानो स्वर्गम अग्निम स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन भूत अग्निम है उसको उसको जानने से क्या होगा प्रजानन बोलते हैं मैंने ज्ञातवा जिसको जान करके अनंत लोकाम अथो प्रतिष्ठा विद्धि तुम्हें तद अनंत लोक की प्राप्ति होगी यह कहने का अर्थ है तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी वहां अनंत काल तम अनंत सुख की प्राप्ति तुम्हें होगी सुख का उपलक्षण करने के लिए अनंत सुख अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है बहुत दिनों तक और बहुत सुख की प्राप्ति तो तु, तुम्हारा वहां होगी लेकिन यह विद्या जो है यह विद्या अग्निविद्या आसान नहीं है यह निहितम गुहाम गहन गहोवर में नीत है स्थित है इसकी प्रतिष्ठा है सबको मालूम नहीं है अननोन है मुझे मालूम है मैं वह विद्या रहस्यमयी विद्या तुम्हे बताता हूँ तो इस तरह से दूसरा जो वर है वह वर भी प्रदान करते हैं यमराज जी अब जो असली तीसरा वर है मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ तो तीसरा वर जो है वह है आत्मविद्या का वह नचिकेता मांगते हैं क्या बोलते हैं ये यंग प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति तेके ना अस्ती, ते अस्ती चेक ए विद्याम अनुशिष्ट त्व वराश वर तृतीय कुछ लोग ए यंग प्रेते प्रेते माने जब किसी की मृत्यु होती है प्रेत मन प्रकृष्ट रूपेण इत इत मींस जब मर गया तो प्रेत बोलते हम लोग प्रेत का मतलब जो चला गया इता प्रेत इत मींस जो चला गया मर गया तो ये यंग प्रेते मरने पर मनुष्य के मरने पर या विचिकित्सा जो संदेह मनुष्य मनुष्य के मन में है कोई मर जाता है तो यह संदेह उत्पन्न होता है क्या के नाय तिचे के कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक है इसीलिए शरीर के नाश होने के बाद भी आत्मा अस्थि आत्मा का अस्तित्व है आत्मा रहती है और कुछ लोग बोलते हैं कि शरीर से पृथक आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है इसीलिए शरीर जब नाश हो गया शरीर के मृत्यु हो गई तो उसके साथ कोई आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं रहती चूंकि उसका पृथक अस्तित्व तो रहेगा तभी रहे इसीलिए बोलते हैं अस्तित्व के कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है चूंकि शरीर से पृथक कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है तो यह जो संदेह है कंफ्यूजन है क्लियर नहीं है इसके बारे में सत्य क्या है आत्मा रहती है कि नहीं रहती है सत्य मैं जानना चाहता हूं एक तद विद्याम यह मैं जानना चाहता हूं वॉट इज द ट्रूथ है वॉट इज इसके बारे में सत्य क्या है वास्तव में आत्मा रहती है कि नहीं रहती है तो एतद विद्याम मैं यह जानना चाहता हूं अनुशिष्टया आपसे उपदिष्ट होकर के मैं यह जानना चाहता हूं वरा नाम एस वर तृतीय तीन वरों में मेरा यह तीसरा वर है यही मैं आपसे मांगता अब है कि आत् आत्मज्ञान की प्रार्थना न चिकेता कर लेकिन आत्मज्ञान का अधिकारी होना जरूरी है बिना अधिकारी का आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन है इसीलिए अब यहाँ यमराज परीक्षा करेंगे नचिकेता की कि नचिकेता आत्मज्ञान की प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर इसका अधिकारित्व तो है कि नहीं नचिकेता इसके लिए योग्य है कि नहीं योग्य व्यक्ति में ही विद्या फलवती होती है अयोग्य व्यक्ति में विद्या, विद्या फलवती कभी नहीं होती है पहले तो सुनने पर भी उसकी धारणा नहीं होती है धारणा में कुछ समझ भी गया तो वह फलवान नहीं होती है उसके काम किसी काम के नहीं आती है तो योग्यता है कि नचिकेता के अंतर्गत यह परीक्षा करने के लिए सबसे पहले यमराज कहेंगे कि देखो जो विद्या तुम मांग रहे हो इसको समझना बहुत कठिन है तुम समझ नहीं पाओगे तुम तो बालक हो नचिकेता तो बालक तुम वाला को तुम्हारी बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं है अभी इस विद्या को समझने के लिए इसीलिए यह वर मत मांगो कोई दूसरा वर मांग लो यह परीक्षा सबसे पहले चुरश धारा निशिता दुर दुर्गम पदत कभी यह आत्मविद्या बहुत ही कठिन है तो यहाँ यमराज बोलते है देवी देव ही अत्राभ विचिकित संघ नहीं सुग्ञेयम मनुरेष धर्म अन्य निकेतो वृणीश्व मां मा रोत् माँ पहला पहली परीक्षा करते हैं देव अत्रापि अत्र विचिकित सम देवताओं को भी इस संबंध में संदेह है मनुष्य क्या देवता को भी मालूम नहीं है ये सत्य उनके मन में भी संदेह है कन्फ्यूजन है ठीक है आज से नहीं पूरा अपराची काल से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है नहीं सुगे यम जो आत्मज्ञान तुम प्राप्त करना चाहते हो सुगे नहीं है अन्य आसानी से जानने योग्य समझने योग्य नहीं है बहुत ही कठिन है अनुरेश क्योंकि धर्म क्योंकि यह धर्म विद्या बहुत ही सूक्ष्म है गहन है इसीलिए इसको जानने की चेष्टा मत करो पहले जांचते हैं अन्यंग नचके तो वृणेश्वर तुम कोई और वर मांग लो मैंने वचन दिया है तीन वर दूंगा कोई भी और वर मांग लो लेकिन माँ मोहपरोत से इसके लिए जिद मत करो मुझे छोड़ दो मैंने तुम्हें वचन दिया है तुम यदि जिद करोगे तो तुम बोल ही पड़ेगा लेकिन मैं अनुरोध करता हूं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके लिए जीत मत करो मुझे इससे मुक्त कर दो तो यह पहली परीक्षा है नचिकेता की बुद्धि की परीक्षा अरे बड़ा कठिन है समझ नहीं पाओगे बालक तुम सोच लो फिर भर मांगो तो नचिकेता क्या बोलते हैं देखिये नचिकेता की परीक्षा में पास हो जाते हैं बोलते हैं दे भाई अत्रा मृत्यो मृत्यु युगेयमात्र वक्ता तो आद्रिक अन्यो नलब्यो नान्यो वरस तुल्य एत बोलते हैं आप तो खुद बता रहे हैं कि देवताओं को भी इसके संबंध में कंफ्यूजन है संदेह है और यह इसको जानना बड़ा ही कठिन है यह आप बता रहे हैं देखिए उसी यमराज के वचन को ही कैसे रिवर्स कर देंगे उनका ही तीर उन्हीं की ओर लगाएंगे तो आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन इतना कठिन है देवताओं को भी मालूम नहीं है लेकिन जब मैं आपके सदृश टीचर को पाया तो यह जानना कठिन नहीं है आप तो इतने योग्य टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आप कुछ भी समझा सकते हैं इसलिए मैं आपसे जरूर समझ लूंगा इतना अच्छा बोलते हैं वक्ता आचार्य आपके जैसे वक्ता यदि हो कोई भी चीज समझने के लिए कठिन नहीं है तो जब आपको पाया हूं तो इस आत्मज्ञान मुझे चाहिए कठिन है तो और मैं कहा जाऊंगा इससे अच्छा वक्ता मुझे नहीं मिलेगा नान्यो वरह न लभ्यो और इसके तुल्य इसके समान और कोई वर नहीं है अच्छा ठीक है एक वैलेंट कोई वर होता तो मैं मांग लो लेता लेकिन इतना श्रेष्ठ उत्कृष्ट और कोई वर नहीं है जो मांगू इसलिए आपको यही वर देना होगा मैं यही वर मांगना चाहता हूं अच्छा ठीक है यहाँ तो यमराज बोलते हैं अरे मैं इसको तो बताया बहुत कठिन है ऐसा उसे समझ नहीं पायो पाओगे उन्होंने मेरा तीर मेरी डाल दिया आप बोले आप योग्य है वक्त आप समझाइए अब हम यमराज करते हैं और परीक्षा लेते हैं क्या परीक्षा लेते हैं वैराग्य की परीक्षा अब लेंगे नचिकिता के, के अंदर वैराग्य बुद्धि तो है लेकिन केवल बुद्धि रहने से नहीं होगा बड़े बड़े पंडित होते हैं भाषण बहुत दे सकते हैं लेक्चर बहुत दे सकते हैं लेकिन उनके अंदर वहीराग्य नहीं होता है श्री रामकृष्ण बोलते हैं चील बहुत आसमान में आकाश बहुत ऊंचा उड़ता है लेकिन उसकी दृष्टि मरघट पर रहती है तो केवल बुद्धिमान होने से नहीं होगा अंदर में वैराग्य है कि नहीं आत्मज्ञान के लिए केवल बुद्धि से काम नहीं चलता है वैराग्य की आवश्यकता होती है अभी यमराज यहाँ पर नचिकेता की वैराग्य की परीक्षा करेंगे बोलते हैं सता आयुष पुत्र पुत्रान वृणीश बहून पशून हस्ती हिरण्यम अश्वान भूमि महदा यत स्वचीव सरदो यसी एतुल्यंग यदि मन से वरंग वृणीश वित्त चिजीविका च महाभूमो नचिकेत तमेधि काम तांग काम भाज करो प्रलोभन यम नचिकेता के सामने रक्त कैसा प्रलोभन बहुत बड़ा सता आयुष सौ साल जीना चाहते हो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं तो मृत्यु तुम्हारे पास नहीं जाएगी मैं अपना दूत नहीं भेजूंगा तुम्हारे पास सता आयु सह हो जाओ और जितने पुत्र पोत्र जितना चाहिए सब ले लो उसकी कोई संख्या लिमिट नहीं रहेगी बहुन पशून हस्ति हिरण्य मश्वान जितना पशु चाहिए हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए स्वर्ण चाहिए जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ले लो भूमे महदायातनम और बहुत बड़ा एरिया पृथ्वी की बहुत बड़ी जो आ, आयतन है माने एरिया है वह तुम ले लो और इतना ही नहीं बोलते हैं कि ये एक 100 साल से तुमको संतुष्टि नहीं है और भी अधिक जीना चाहते हो तो बोलते हैं स्वयं ची व सरदो यावत इच्छा सी जब तक तुम चाहो जी सकते हो केवल 100 इयर्स का लिमिट नहीं रहेगा यह तो प्रलोभन दे रहे हैं और इतना ही नहीं इसके सदृश और भी कुछ वर तुम मांगना चाहते हो तो वह अभी मांग लो मनसे वरं मन सब ले लो सब ले लो जो चाहिए वित्त चीर जीविकांग जब तक चाहो जीवित रहो और संपत्ति जितनी चाहिए वित्त मन संपत्ति वो भी मांग लो महाभूमो नचके तो तुम्हें दी और बोलते हैं इस पृथ्वी पर तुम यदि काम तुम जितने काम की प्राप्ति करना चाहते हो तुम्हारे अंदर जो भी डिजायर की पूर्ति करना चाहते हो सब कर लो तुम्हें यदि इसकी वृद्धि को प्राप्त हो तुमको काम भाजंग तुमको तुम्हारे जिन अंदर जितनी कामनाएं हैं, उस कामनाओं की पूर्णी पूर्ति कर दूंगा सब कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे काम भाजंग नचकेता को जब यमराज बोलते हैं तो में कोई विचलन नहीं है किसी को यदि प्रलोभन दिखाए तो यदि प्रलोभन से प्रभावित हो तो उसके चेहरे पर थोड़ा आनंद प्रफुल्लता आती है अच्छा अच्छा बहुत लेकिन नचकेता को धीर स्थिर वैसा ही देखते हैं यमराज तब यमराज प्रलोभन की मात्रा और बढ़ाते हैं क्या बोलते हैं ये ये कामा दुर्लभा मिट्टुलों के सर्वान कामान छत प्राथयस्व इमा रामा सरथा सतुर्या नहि ही दृशा लभनी मनुष्य हे आभि मत प्रताप ही परिचारयस्व नच के तो मरण अभी तक तो पृथ्वी लोक में जो सुख है उसके बारे में यमराज ने कहा अब देखे उससे भी काम नहीं चल रहा है तो स्वर्ग लोक का सुख जो है वो अभी दे दिए ये ये काम आ दुर्लभ मृत्यु लोक पृथ्वी लोक में जो काम जो सुख है दुर्लभ है मैंने स्वर्गलोक में जो उपलब्ध है वो अभी तुमको देता हूं क्या देता हूं इमे राम सरथा सतुरिया ये जो अफसराये है स्वर्गलो की ये अप्सराओं को तो भी दे देता हूं सरथा सतुरिया रथ सर, रथ और वाद्य यंत्र के साथ अब सरा तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रमोद करते रहेंगे मनोरंजन करते रहेंगे वाद्य बजाती रहेंगी रथ पर विचरण करो जहां जाओ तो सरथा सतुर्या मैंने के साथ वादक सवादा सतुर मान स्वादा वादन यंत्र के साथ तुम्हें सब कुछ होगा न ही दृश्य अलभ्यनिया मनुष्य मनुष्य को कभी इस तरह का सुख प्राप्त नहीं होता है स्वर्ग सुख वह सुख भी तुम्हें दे देता हूं स्वर्ग सुख भी तुम्हें मिल गया आभी भी मत प्रतापी परिचार अस्व मेरे द्वारा प्रेषित ये अवसराए तुम्हारी सेवा करेंगी परिचार नचके तो मरणंग मानु प्राक्षी किंतु हे नचकेता तुम इस मृत्यु के सत्य की प्रार्थना मत करो इस सत्य को जानने के लिए बर मन, मत मांगो अब देखिए जितना सुख है पृथ्वी लोग और स्वर्ग लोग सब सुख देने के लिए हम राज, राजी हैं ले लो सब कुछ लेकिन आत्मविद्या मत मांगो यह जो करते हैं इसका अर्थ क्या है आत्मविद्या जो है इस सबसे भी बड़ा है यंग द्वाचापरंग लाभंग मनते ना अधिक अंग ते जिसकी प्राप्त होने के बाद उससे बड़ा सुख या उससे बड़ी चीज कुछ नहीं रहती है वह है आत्मज्ञान इसी को प्रतिष्ठित करने के लिए मानो ये सब बातें कही जा रही है नचिकेता की परीक्षा के माध्यम से यमराज बताते हैं कि यह जितने सारे सुख हैं, यह आत्म सुख के तुलना में कुछ नहीं है इसका जब परित्याग करोगे यह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं अत हो जाएगा तभी तुम आत्मज्ञान के अधिकारी बनोगे तो नचिकेता आत्म के अधिकारी थे उनके अंदर वैराग्य की अग्नि जल रही थी पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का कोई भी सुख उन्हें प्रलोभित नहीं कर सकता है नचिकेता को अब नचिकेता क्या बोलते है स्वभावर्त्यस्य यद अंत सर्वेन्द्रिया जर ये तेज अभी सर्वंग जीवितम अल्पमे तब नृत्य गीत अब देखिये यमराज को नचिकेता बताते हैं स्वभाव मर्त इस पृथ्वी जो है पर जो लोग हैं, उनको जितने सुख के साधन प्राप्त हैं, सब स्वभाव माने कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई ठीक नहीं है इसको बोलते हैं स्वभाव कल की स्थिति स्वभाव ने कल अभाव मान स्थिति कल उसकी स्थिति रहेगी उसका अस्तित्व तो रहेगा कि एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं किसी को भी पता नहीं है है क्या अनिश्चित है कल क्या होने वाला है कुछ किसी को पता नहीं हमारे सुख के साधन जो आज हैं कल रहेंगे कि नहीं कोई ठीक नहीं है सुबह में उठेंगे देखे कोई अनहोनी हो गई तो यहां पर नचिकेता वही बोलते हैं स्व हवा जितने साधन हैं, सब अनित्य हैं। कल तक रहेंगे कोई नहीं कोई ठीक नहीं है हे अंतक अंतक मीन्स यमराज अंत करने वाले अंतक ये अमराज जितने सुख के साधन हैं इस पृथ्वी लोक में स्वर्ग लोक में तो स्थाई कुछ है ठीक है इसलिए हम मृत से बोलते हैं जितने सुख के साधन हैं वे कल रहेंगे कि नहीं ठीक नहीं है और दूसरी बात है कि आसाधन है भी तो जर सर्व इंद्रिया जर अंति तेज सभी हमारी इंद्रियों का जो तेज है उनकी जो शक्ति है उनकी जो क्षमता है इंद्रियों की उसको नष्ट कर देता है ये साधन सुख के साधन हमारी इंद्रियों को क्षीण बनाता है भोगान भुगता वह में भुगता कितना भी आप भोग भोगे उससे तृप्ति नहीं होती है लेकिन हमारी इंद्रिया समाप्त हो जाती बूढ़े हो जाते हैं अक्षम हो जाते हैं भोग के भोगने लायक नहीं रह जाते तो हमारे इंद्रियों का जो तेज है शक्ति है वो चली जाती है लेकिन तृप्ति नहीं होती है इसलिए यह आती की कहानी है यह आती जीवन वर्ष राजा ती सुख भोगते रहे तृप्ति नहीं हो गई, इंद्रियों की शक्ति चली गई लेकिन तृप्ति नहीं हुई पुत्र की आयु लेते हैं फिर भोग भोगते हैं फिर इंद्रियों की शक्ति चली गई लेकिन तृप्ति नहीं हुई तो तृप्ति कभी मिलने वाली नहीं है उल्टे आपके इंद्रियों की शक्ति खत्म कर जा इसीलिए यहां बोलते हैं इन सर्वेन्द्रिया जरअंत ये भोग के साधन हमारे इंद्रियों की शक्ति का नाश करने वाला है अभी सर्वंग जीवितम अल्पमे वीक अच्छा है जीवन में सुखी है मान लिया तो कितने दिनों के लिए जीवितम अल्पमेव जीवन ही तो थोड़ा है पचास साढ़े साठ साल अनंत तो समय की तुलना में कुछ भी नहीं है तो जीवितम में अल्प जीवन भी तो क्षण है स्वामी जी खरी के महाराजा को पत्र में क्या लिखते हैं कि हे राजन संसार की सारी भोग सामग्रिया क्षण भंगुर है और जीवन भी क्षण भंगुर है इसीलिए वे ही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं भोग के लिए मत जियो योग के लिए जियो दूसरों के लिए जियो तो सब कुछ क्षण है इसीलिए न बीते न तर्पणियो मनुष्यो सम धन संपत्ति से कभी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती है लक्ष्यामहे आपने जो इतने सारे प्रलोभन दिखाए मुझे इतना सारा सुख मुझे मिलेगा अनंत जीवन मुझे मिलेगा यह जो बात आपने बताई उसके मित्र उत्तर में मैं कहता हूँ लपस्यामहे वित्तम अद्राक्षं चेतत्वा, श्याम वो यावत इसी शशि वर्णीय तृतीय आपने कहा कि आप जितने धन संपत्ति हो ले लो लपस्याम है मैं प्राप्त कर लूंगा आप यदि देंगे तो प्राप्त हो सकता है इजिली एक बार आप यदि तथा तो बोल देंगे सब मुझे मिल जाएगा जीवी श्याम हो या इसी शीतों जब तक आप इच्छा करें जितना जीवन मुझे देंगे मैं जीवन हो जाएगा लेकिन फिर भी वह तू तो छोटा है कम ही है उससे मेरी तृप्ति नहीं होगी जीवन मिल जाएगा भोग की सामग्री मिल जाएगी आप दे देंगे दो ही तृप्ति नहीं मिलेगी आप तृप्त कर सकेंगे क्या चैलेज देते हैं कि भोग से तृप्ति नहीं होती इसलिए बोलते नीतर्पणी हो मनुष्य हो जीवन मिले भोग मिले उससे क्या तृप्ति तो नहीं मिलेगी तो तृप्त जिससे हो, हो जाऊंगा वह चीज मुझे चाहिए किससे तृप्त होता है आत्मनि संतुष्ट आत्मा तृप्ति मिलती है तो वह चीज चाहिए सारे चीजों से कभी मुझे तृप्ति मिलती नहीं है और बोलते हैं कि यह जो सुनहला अवसर मुझे प्राप्त हुआ है इस अवसर को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे, देना चाहता हूँ अजीर्जताम अमृता नाम उपेत्य जीर्जन मृत्य कर्ण प्रमोदान अति दीर्घ जीवित को अभी बोलते हैं क्या आप तो अजर अमर हैं यमराज को बोलते हैं अजीर्यता अमृता नाम उपेत्य आपके जैसे शिक्षक जो अजर अमर है उनको प्राप्त करके जीर्जन मर्तक धस्त प्रजानन ये बोलते हैं जो जरा मरण युक्तवान जो पृथ्वी लोक का कोई मनुष्य जैसा कि मैं हूं आपके जैसे अजर अमर को प्राप्त करने के बाद वर्ण रति प्रमोदान वर्ण मोलते हैं कलर को यहां पर वर्ण का अर्थ का है रूप रूप की आसक्ति से प्राप्त होने वाला जो सुख है हम लोग रूप के पीछे दौड़ते हैं संपूर्ण संसार सो वर्ण रति प्रमोदान इस रूप की आसक्ति से प्राप्त होने वाला जो सुख है उस सुख की अनित्यता को जानकर अभी इसका चिंतन कर इसके स्वरूप को जानकर अति दीर्घे जीवित कोरमेत तो, इसके लिए अधिक दिनों तक जीना कौन चाहेगा मैंने जरूरत नहीं है इसके लिए अधिक दिनों आप जो आयु दे रहे हैं अधिक दिनों की वह आयु मुझे नहीं चाहिए आपके जैसे अजर अमर गुरु प्राप्त हुए हैं और मैं मृत्यु धर्मा हूं जरा मरण वान हूं तो मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ फिर उसी में जाना नहीं चाहता हूं इसीलिए मुझे वरस्त में वरणीय सऐ व वही वर जो मैं मांगा हूं आत्मज्ञान वही वर मुझे चाहिए यो यंग वरों गुडम अनु प्रविष्टो न अन्यंग न चिकेता यह जो गहन रहस्यमय अति कठिन आत्मविद्या है वही मैं, मुझे चाहिए नान्यंग तस्मात नचकेता व्रणीते नचकेता को और कुछ नहीं चाहिए एकदम क्लियर कट झमराज को बता देते हैं जो प्रलोभन था सब प्रलोभन समाप्त और नचकेता जब ऐसा दृढ़ रूप में वैराग्य में प्रतिष्ठित होकर उन, उनका जो लक्ष्य है स्थिर है उसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है किसी प्रलोभन में नचकेता पढ़ने वाले नहीं है तब यह योग्य शिष्य को देख करके गुरु को आनंद होता है और गुरु अपने उन अंदर की सारी विद्याएं शिष्य के अंदर उड़ेल देते हैं सब देते हैं कोई रिजर्वेशन नहीं रखते हैं सब कुछ दे देंगे यमराज यहां पर नचिकेता को आत्मविद्या का उपदेश करेंगे अभी संक्षेप में मैं बताता हूं शिष्य के अंदर कौन कौन सी योग्यताए चाहिए अभी आपने देखा कुदृढ़ निश्चय होना चाहिए सत्य प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान के लिए नचिकेता के अंदर यह दृढ़ निश्चय है क्लियर है सब कुछ स्पष्ट है और वैराग्य चाहिए और संसार या पृथ्वी लोक या स्वर्ग लोक या और कहीं भी किसी भी लोक में कोई भी सुख है वह सुख मुझे नहीं चाहिए बोलते हैं क्या जो कोई साधु होना चाहता है तो उसको बोल दे कि ठीक है कल तुमको भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना देना चाहता हूं तुम क्या चाहते हो साधु होना चाहते हो या प्रधानमंत्री होना चाहते हो यदि वो प्रधानमंत्री होना चाहता है साधु होने के योग्य नहीं है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होना एक बहुत बड़ी बात है लेकिन यदि उसके ओर मन चला जाए तो साधु ने साधु तो भिखारी है लेकिन भिखारी होकर के भी वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से श्रेष्ठ है क्योंकि उनके अंदर वही राग है कोई भी पद हो कोई भी सुख हो वह उसके लिए तुच्छ होता है और उसका त्याग कर देता है तभी घर से निकल सकता है यदि वैराग्य नहीं रहे तो घर को छोड़कर के निकल नहीं सकता है वैराग्य ही एकमात्र ऋषि वस्तु नशिकता के, के अंदर है तो हमारे वेदांत ग्रंथों में जो अधिकारी है उसके लिए चार गुण कंपल्सरी है चार गुण रहना चाहिए तभी वह अधिकारी है आत्मज्ञान का क्या चाहिए चार गुण नित्य अनित्य वस्तु विवेक यहा मूत्र फलभोगादी मोक्ष कौन सा पदार्थ संसार में नित्य है इटर्नल है परमानेंट है और कौन सा अनित्य है टेम्पोरि है इसका विवेक डिस्क्रिमिनेशन क्लियर उसके पास होना चाहिए और फिर यह जो क्लियर हो गया तो अनित्य पदार्थ मुझे नहीं चाहिए नित्य पदार्थ चाहिए अनित्य के प्रति अनाशक्ति और नित्य के प्रति आशक्ति होनी चाहिए यह है वहराग्य पहले तो उसको बोध होना चाहिए कौन नित्य है कौन अनित्य है इसलिए डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट है उसके पास विवेक चाहिए फर्स्ट जो अलग कर सके नित्य अनित्य को और जब विवेक है तब तो नित्य चाहेगा अनित्य नहीं चाहेगा जब अनित्य नहीं चाहेगा तो उसके प्रति अनाशक्ति आएगी उसकी कामना उसके मन में नहीं रहेगी नित्य की कामना रहेगी श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं ईश्वरे अनुराग विषये विराग तो विषय के प्रति विराग उत्पन्न होता है अनाशक्ति आती है और ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है अनुराग उत्पन्न होता है चूंकि वह समझ लिया है कि कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है इसके बाद यह जब दो हो गया तब उसके जीवन में सिक्स डिवाइन ट्रेजर्स संपत्ति उसको बोलते हैं, जो आध्यात्मिक संपत्ति है यह संपत्ति उसके जीवन में आती है सांसारिक संपत्ति या नहीं है यह आध्यात्मिक संपत्ति स्पिरिचुअल ट्रेजर्स समिति प्रतिक्षा श्रद्धा और समाधान विस्तार में मैं जाऊंगा समदम है मन और इंद्रियो पर संजम उपरति है जिस मन को जिस इंद्रियों को आपने विषयों से अलग कर लिया सांसारिक भोग के साधनों से अलग कर लिया वह मन फिर उन सुख भोगों की ओर नहीं जाए इसके लिए धैर्य धृति वह उपरति उसको फिर रोक कर रखने उपरति है और तित्षा है आप साधारण से साधारण कष्ट में विचलित हो जाते थोड़ी सी गर्मी हो गई और एक कूलर चाहिए कि एयर कंडीशन चाहिए एयर कंडीशन गाड़ी में जाना है थोड़ी सी भी गर्मी नहीं सहन कर थोड़ी सी भी, भी सर्दी हो गई अच्छा वो भी सहन नहीं होता है खाना में थोड़ा नमक अधिक हो गया कि नमक थोड़ा कम हो गया अच्छा उसमें खाने का मजा सब चला गया तो थोड़ा सा भी कष्ट किसी भी कारण से वो हम लोग विचलित हो जाते हैं हो जाते हैं और उसी के पीछे हमारा सम्मान चला जाता है तो यह नहीं होना चाहिए सहनंग सर्व दुखान अप्रतिकार पूर्वक जो साधक है जो आध्यात्मिक पथ पर जाना चाहते हैं, सांसारिक छोटे मोटे दुख कष्ट तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए डोंट केयर पॉलिसी केयर ही नहीं करना चाहिए बल्कि थोड़ा सा कष्ट सहना आवश्यक है वही त्याग का भाव है तो प्रतीक्षा का अभाव श्रद्धा और समाधान श्रद्धा तो मैंने कल बताया तो श्रद्धा चाहिए और समाधान माने ईश्वर के ऊपर ईश्वर के चरणों में आपका मन स्थिर रहे एकाग्र रहे यह है समाधान आप ठाकुर का ध्यान कर रहे हैं, ठाकुर के मंत्र का जप कर रहे हैं किसी भी देवी देवता का ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें मन आपका लगा रहे समाधिस्त रहे ओरिजिनल समाधि निर्विकल समाधि तो प्रारंभ नहीं होती है लेकिन यहाँ का अर्थ है कंसंट्रेटेड हो एकाग्रम यह होना चाहिए यह साधक अभि नचिकेता के अंदर सारे गुण थे अभी इसीलिए यमराज उपदेश प्रारंभ करते हैं क्या बोलते हैं अन्यत श्रेय अन्यत उदय प्रेय ते उभे पुरुषं पुरुषिनी थो श्रेय आद साधु भवती अर्थात आर्थ ये तो वृणीते यहां पर दो चीज है एक श्रेय और एक प्रे ये दोनों ते उभे नाना अर्थे है पुरुष ये दोनों मनुष्य को बांधता है बंधन है श्रेय और प्रे हमारे मन को उसमें आसक्त करता है श्रेय और प्रे ठीक है लेकिन यदि प्रे में हमारा मन लग गया तो क्या होगा और श्रेय में क्या लग गया क्या होगा इसके बारे में बताते हैं उसका रिजल्ट तयो श्रेय आदान साधु जो श्रेय में जिसका मन लग गया उसका तो कल्याण हो जाएगा साधु माने यहां कल्याण और भगवती कल्याण हो जाता है ही अत अर्थात ये प्रियोगे लेकिन जो प्रे को ग्रहण कर लेता है वह जीवन के परम पुरुषार्थ से च्यूत हो जाता है चुक जाता है परम पुरुषार्थ के प्राणी उसका कल्याण नहीं होता अकल्याण हो जाता है दोनों बांधता आदमी को या तो हमको श्रेय से आसक्त होना है या प्रे से या तो संसार से आसक्त होना है या ईश्वर से आसक्त होना है कहीं आसक्त होना है मन को कहीं लगाना है लेकिन यदि संसार में आसक्त मन को लगा दिए तो परमार्थ से च्योत हो जाएंगे जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं होगी लेकिन यदि श्रेय में लगा दिए ईश्वर में लगा दिए तो साधु भगवती कल्याण हो जाएगा हमारा अच्छा हो जाएगा तो यह है दो रिजल्ट श्रेय और प्रेय का तो किसी को एक को चुनना है इसीलिए बोलते हैं श्रेयस् प्रेयस् मनुष्य तो संपरित्त विभिन्न धीरे श्रेयो ही धीरो भी प्रियो सो वृणीते प्रियो मंदो योग क्षेमा वृणीते श्रेयस् प्रेयस् हमारे पास दोनों आएंगे दोनों ऑप्शन है बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि वो देखते थे कि मैं तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बन सकता हूँ और एक बड़ा योगी भी बन सकता हूं दोनों ऑप्शन उनके पास और चॉइस करना है कौन सा चॉइस करेंगे हमारे जीवन में बी सी डी तीन है बी से बर्थ होता है डी से डेथ होता है बीच में सी च्वाइस है जीवन और मृत्यु के बीच में आपको चॉइस करना है उसी च्वाइस पर आपका जीवन है चॉइस यदि अच्छा रहा तो जीवन अच्छा हो जाएगा चॉइस ये दिखराब हो गया तो जीवन खराब हो जाएगा तो बी सी डी है सी में चॉइस यहां पर देखिए चॉइस की बात आती है यहां बोलते हैं श्रेयस्त प्रेयस्त मनुष्य में तहा। दोनों मनुष्य के पास आते हैं एति मैंने आग छति दोनों आते हैं मनुष्य के पास वो दो ऑप्शन है सेलेक्ट करो तो संप्रित विभिन जो विद्वान है विवेक जिनके पास है दोनों के बारे में चिंतन करते हैं संपरित्य विचित्य मतलब दोनों की चिंता करते हैं कि ये एक इसका क्या स्वरूप है इसका क्या स्वरूप है और विभिन्न ऐसा उसके बारे में चिंतन करके दोनों को अलग कर देते हैं श्रेयो ही धीरो जो धीर है विद्वान है वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय का चयन करते हैं प्रे का चयन नहीं करते हैं सोचते हैं विवेकी हैं, सोच करके दोनों कल करते हैं ये तो कल्याण करने वाला ये कल्याण करने वाला तो हमको श्रेय चाहिए प्रे नहीं चाहिए या सेलेक्ट कर लेते हैं और जो लोग मंद बुद्धिया है प्रियो मंदान योग क्षेमा व्रणीति जो मंद बुद्धि है जिनका विवेक जागृत नहीं है जो बुद्धिमान नहीं है वो प्रेय को सिलेक्ट कर लेते हैं योग क्षेमात् बोलते हैं योग का मतलब होता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है तो संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है उसकी रक्षा करना चाहता है यह कामना उसके मन में है इसीलिए वो प्रिय को सेलेक्ट कर लेता है तो पशु पस जो संसारिक संपत्ति है पशुपुत्र आदि संपत्ति है प्रे इसको शरीर सेलेक्ट कर लेता है क्यों उससे उसके शरीर की वृद्धि रक्षा आदि होगी सुख की प्राप्ति होगी इसके लिए इसको ले लेते हैं तो सुख चाहिए सांसारिक सुख इसके लिए प्रे ले लेते हैं तो यह सिलेक्शन में गड़बड़ी हो गई एक बार तब गड़बड़ हो गया वहीं से आपने अपना कल्याण या अकल्याण वहीं कर लिया अब उसमें फंस गए कितना भी कोशिश करें पाकाल मछली की बात बदलते हैं ठाकुर तो वो एक बार जाल में फंस गए तो निकल नहीं सकते जो चालाक मछली है जाल में फंसती ही नहीं है पहले कूद करके निकल जाती है तो सेलेक्शन में केयरफुल रहना चाहिए दूर दूर में इतनी विपरीतें विसूची अविद्याच अविद्या विद्या अभिषिप्तम न चिकेत संगमन नवा कामा बहु लो लुप्त तो अब है क्या यहाँ पर श्रेय और प्रेय की बात उठा करके यमराज यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट श्रेय साधन कैसे होगा और संसार में कैसे लोग फंस जाते हैं वो विद्या और अविद्या की बात यहाँ पर उठाएंगे धीरे धीरे आत्मविद्या की ओर आएंगे तो दूर में विपरीत भिन्न भिन्न फल देने वाले भिन्न भिन्न गति वाले ये जो है विद्या और अविद्या प्रिथक है एक दूसरे से अविद्या अविद्याद्या जो विद्या और अविद्या है जो विपरीत फल देने वाले हैं और एक दूसरे से पृथक है विद्या अभिशिपतम नचिकेत संगमन्य हे नचिकेता तुमको विद्या का अधिकारी मैं मानता हूं तुम विद्या प्राप्त करने योग्य हो न तो आ कामा बहबो लोलत क्यों बहुत प्रकार के भोग मैंने तुम्हारे समक्ष रखे लेकिन किसी भी भोग के प्रलोभन में तुम नहीं आए तो कोई भी भोग तुम्हें प्रलोभित नहीं कर सका है न तो आ काम बहुत सारे काम बहुत सारे भोग की बात यमराज ने सुनाई थी लेकिन कोई भी प्रलोभित तुम्हें नहीं कर पाया है इसीलिए तुम्हें मैं विद्या का अधिकारी मानता हूं विद्या तुम्हें दूंगा लेकिन जो विद्या इस विद्या को नहीं प्राप्त करते है उसकी क्या गति होती है अभी हम बता देंगे जो लोग विद्या को ग्रहण नहीं करते हैं अविद्या में रहते हैं अविद्या में रहते हैं इसलिए प्रे को सिलेक्ट करते हैं। तो अविद्या में रहने से क्या गति होती है मनुष्य की इसके बारे में बोलते हैं अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन धन द्रम्य मान मूढ़ा अंधे नहीं बनियमान यथाधा जैसे एक अंधा दूसरे अंधा को ले जाता है गड्ढे में गिरा देता उसी तरह अविद्या में जो लोग हैं अविद्या में हैं लेकिन पंडितम मन माना अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं बुद्धिमान मानते हैं चालाक मानते हैं बोले लोग के साधु हो गए सब इन लोगों का सर्वनाश हो गया सब सब सुख छूट गया क्या मिला हम लोग मजे में हैं हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं पंडित हैं इनके पास बुद्धि नहीं है सब छोड़ दिया तो अपने को बुद्धिमान मानते हैं अविद्या मानते है, वर्तमान अविद्या के भीतर हैं इग्नोरेंस में हैं लेकिन अपने को बहुत बड़े पंडित मान लेते हैं पंडित मान ले तो ठीक है तुम गड्ढे में गिरोगे लेकिन पंडित मानकर के दूसरों को भी रास्ता दिखाने के लिए जाता है सिखाने के लिए जाता है और फिर उसको भी गड्ढा में गिरा देता है इसलिए बोलते हैं ध्रम दम्य माना विभिन्न प्रकार के कुटिल गतियों से मार्गों से जाते हुए पर्यंत मूड़ा अंधे ने भैया नियमाना नियमान अंधा जैसे एक अंधा दूसरे अंधा को लेकर के गड्ढा में गिर जाता है न सांपरा प्रतिभाति बाल प्रमाद्तमो है न मूढ़म अयंग लोको नास्ति पर पुनः पुनः वसमा पद्य ते न संपराय वालम ऐसे मूर्ख लोगों को वालम माने अज्ञानी बच्चा जैसे अज्ञानी होता है तो वालम शब्द का अर्थ अज्ञानी होता है ऐसे अज्ञानी लोगों को आत्मा जो है वह प्रतिभाती नहीं होता है उसके संबंध में उसको प्रती नहीं होती है विश्वास नहीं होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज है या जीवन उद्देश्य है इसकी प्राप्ति करने के लिए क्यों प्रमाद वित्त के धन संपत्ति के मोह में पड़ा हुआ है इसीलिए वह आत्म दृष्टि गोचर उसके सामने नहीं होता है दिखाई नहीं देता है आत्मलोक अयंग लोक नास्ति पर इति मानी तो यह लोक है लेकिन परलोक माने आत्मलोक नहीं है ऐसा मानते हैं अरे इसके बाद कुछ नहीं यह जो है सब कुछ आत्मा वगैरह नाम की कोई चीज नहीं है ईश्वर आत्मा पर कोई विश्वास नहीं तो इस तरह के व्यक्ति अज्ञान में है और अज्ञान में होने से के क्या बोलते हैं यमराज बोलते हैं जो अज्ञानी है मेरे लिए तो फायदा है क्यों वो मेरे बस में पुनः पुनः बसम आपद्यते में मेरे कंट्रोल में रहते हैं मेरे बस में आ जाते हैं मैं फिर उसको नचाहता हूं नरक ले जाता हूँ यहा ले जाता, हूं, वहां ले जाता हूं, मेरा दूत है मेरे कई सारे दूत है भेज देता हूँ उसको ले आओ फिर मैं उसको सबक सिखाता हूँ तो ऐसे अज्ञाने पुनः पुनः बस मापदते में मेरे बस में आते हैं आज यहीं समाप्त यही तो आज यहीं समाप्ति सात बज गए कल फिर हम बुद्धिमान के बारे में काल बताएंगे अच्छा बुद्धिमान के बारे में बता शांति शांति शांति हरी ओम तत्सम कृष्णापण मस्त